आज तेईस मई दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है उपनिषदों को पढ़ने के क्रम में हम उपनिषद पढ़ रहे हैं और उपनिषद का दृश्य है कि पिपलाद ऋषि का आश्रम जहां पर कि छः ऋषि कुमार आते हैं वो प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें पिपलाद ऋषि एक वर्ष तक तब ब्रह्मश्चर्य और गुरुसेवा के द्वारा आश्रम में रहने का निर्देश देते हैं जब एक वर्ष पूर्ण होता है तब तो वो एक एक प्रश्न एक एक ऋषि पुत्र पूछना चाहता है तो हम पिछले कुछ हफ्तों में दो प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पहला प्रश्न था कि ये संसार में ये प्रजा कहाँ से आई ये संसार का स्रोत क्या है ये जनता कैसे आई तब उन्होंने जो मुख्य बात जो जानने लायक समझने लायक हमेशा दिमाग में रखने लायक है वो है कि परमेश्वर ने संसार को बनाने के लिए पूरक जोड़े बनाए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जैसे अपना बनाया तो पराया बनाया सुख बनाया तो दुख बनाया दिन बनाया तो रात बनाई दूर बनाया तो पास बनाया इस तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स या पूरक जोड़े ये संसार के हर फिलासफ़ी जो गहराई से सोचने की क्षमता रखती है उन सब में इसको कुछ ना कुछ नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर उसका नाम था रई और प्राण प्राण मुख्य था और रई गौण या हम कह सकते रई यहाँ पर स्त्रीण थी और प्राण पुरुष ऐसे ही चाइनीज है ताव फिलासफ़ी में पढ़ा हमने यिन और यंग यहाँ यिन फेमेनाइन थी और यंग मस्कुलाइन या पुरुष गुण वाली दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अपूर्ण हैं क्योंकि पूर्णता सर्वोच्च ईश्वर में है जो क्रिएट करता है जो बनाता है और जब वो बनाता है अपने आप से तो सदा वो जोड़ा बनाता है विज्ञान के दृष्टि से भी देखें तो जब मैटर या पदार्थ बनता है तो एंटी मेटर बनता है दोनों मिल शून्य हो जाते हैं दोनों जब मिल जाते हैं तो ऊर्जा का विसर्जन होता है और दोनों का अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है इस तरह से जो जोड़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं ये संसार का विस्तार करने के लिए बनाए गए और उन्होंने प्रजापति ने कहा कि तुम जाओ दोनों रई और प्राण और संसार का विस्तार करो इस तरह से प्रजापति से रई और प्राण बने प्रजापति मतलब यहाँ ब्रह्मा से मतलब है रई और प्राण सापेक्षिक अवधारणा है ये भी हमने पढ़ा कि जो भोगता है वो प्राण है जो भोग्या है वो रई है यानी जो मुख्य है किसी एक क्रिया में वो प्राण है और जो गौण है वो रई है जैसे एक मच्छर को चूहा खा जाता है तो मच्छर यहाँ पर रई है और चूहा वो है अब वो चूहे को बिल्ली खा जाती है तो यहाँ पर चूहा रई है और बिल्ली प्राण है इस तरह से हम जो भो, भोजन है वो रई है और भोजन करने वाला प्राण है इस तरह से रई और प्राण के ऐसे जोड़े हैं जहाँ जो पर कि प्रजापतित्व या क्रिएटिव अथॉरिटी अपना नीचे नीचे नीचे नीचे संसार के अंदर अपना अस्तित्व बताते चली जाती है ऐसे ही बताया कि जैसे संवत्सर है चंद्रमा प्राण है चंद्रमा रई है और सूरज प्राण है और दोनों के मिलने से क्या बनता है संवत्सर तो संवत्सर प्रजापति और संवत्सर से इसके भी दो हिस्से हैं उत्तरायण और दक्षिणायण उत्तरायण प्राण है दक्षिणायण रई है फिर उनके पक्ष हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो शुक्ल पक्ष प्राण है और कृष्ण पक्ष रई है और फिर हर दिन के रात्रि और दिन है तो दिन प्राण है रात्रि रई है इस तरह से समस्त तो रचना में रई और प्राण धीरे धीरे परमेश्वर नीचे उतरता चला जाता है और रचनात्मकता आप में भी है आप भी बच्चे पैदा करते हो आप भी क्रिएशन करते हो आप भी मकान बनाते हो मशीन बनाते हो आप भी करता हो और जो भी करने वाला है वो प्रजापति है तो आपका प्रजापति तो आपके भीतर भी है और इस तरह से संसार को चलाने की व्यवस्था ब्रह्माण्य की रई और प्राण के जोड़े बनाकर और वो जोड़े हर स्थिति में है यानी अंतरिक्ष से लेके एक मच्छर तक में हर चीज़ में इसके रई और प्राण के जोड़े हैं इनको चाइनीज में यिन और यंग बोलते हैं वो भी उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री जोड़े हैं अगला प्रश्न ये था कि ये जो मनुष्य बना इस मनुष्य में मुख्य प्राण और मुख्य देवता कौन है मुख्य देवता कौन है जो इस मनुष्य के शरीर को आधार देता है तो दूसरे प्रश्न में महर्षि पिपलाद ने कहा कि पांच महाभूत से शरीर बना इसमें पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और अंतःकरण के रूप में मन बुद्धि और अहंकार इन अठारह चीज़ों से शरीर बना पांच महाभूत हैं पृथ्वी जल वायु, आकाश पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और पांच कर्म इंद्रियाँ जैसे हम सब जानते हैं और तीन आंतरिक अपरेटस या इनर अपरेटस या अंतःकरण है जिनको हम कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार इस तरह से ये अठारह तत्वों से या अठारह देवताओं से ये शरीर बना और प्रत्येक देवता ये समझता है कि मैं ही हूँ जिसने इस शरीर को आधार दे रखा है जल सोचता है मैं ही हूँ जिसने इस शरीर को आधार दे रखा है अग्नि सोचती मैं ही हूँ आंखें सोचती मैं ही हूँ जिसके कारण ये शरीर टिका है इस तरह से हर इंद्री कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और मन बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत ये अपना अपना दावा करते हैं कि हम ही हैं जो इस शरीर का आधार हैं तब उनको प्राण कहता है कि तुम अहंकार मत करो मोहित मत हो क्योंकि तुम इसके आधार नहीं हो सब लोग अविश्वास करते हैं ये सारे अठारह जो क्रिएटिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं यानी हमको जो हमारे अवयव हैं घटक हैं जो संसार बनाने हमारे शरीर बनाने के घटक हैं वो विरोध करते हैं कि नहीं हम ही हैं तब प्राण क्या करता है ऊपर को गमन करते हैं तो उसके साथ ये सभी अठारह देवता ऊपर को उठने लगते हैं जब वो थम जाता है तो अठारह देवता थम जाते हैं वो फिर ऊपर उठता है तो फिर वो ऊपर उठने लगते हैं ये इसका एक समानांतर उदाहरण हम दूसरी उपनिषद में देखेंगे बाद में कि जब किसी अग्नि को भ्रम हो जाता है कि मैं ही सबको जला सकता हूँ वायु को भ्रम हो जाता है कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ तो इस अहंकार को ब्रह्मा किस ब्रह्म किस तरीके से उसको दूर करते हैं उनके जब वो अधिकार छीन लेते हैं तो वायु एक तिनको को भी उड़ा नहीं पाती है अग्नि उसी तिनको को जला नहीं पाती है और जल उस तिनके को गिला भी नहीं कर पाता है इस तरह से जब उनमें जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है इस तरह से जब इन इंद्रियों को भी अहंकार हो जाता है इस पंच महाभूत को भी अहंकार हो जाता है इस मनभूत अंतकरण को भी अहंकार हो जाता है तब इस अहंकार को प्राण दूर करने के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ तुम तो इंद्रियाँ अपने आप चलती जैसे अगर चिड़िया बैठी हो पेड़ पर और चिड़िया बोलती है कि मेरी कारण ही पेड़ खड़ा है तो पेड़ के साथ ठीक है मैं हिलता हूँ देखो तुम्हारा क्या होता है और चिड़िया काँप जाती है जब समझ जाती है कि नहीं भाई मेरे कारण ये पेड़ नहीं इस पेड़ के कारण मैं हूँ तब उसे अपना वास्तविक स्थिति समझ में आती है ऐसे ही इन इंद्रियों को जब प्राण अपना अधिकार बताता है अपना गौरव बताता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो उस समय ये समस्त क्रिएटिव कॉन्स्टिट्युएट्स हमारे जो रचनात्मक घटक हैं वो अपना अपना समझ जाते हैं कि हमारा अपना अपना कितना सामर्थ्य है हमारी अपनी कितनी सामर्थ्य तो वो जानते हैं कि इस प्राण पर ही हम आधारित हैं हम पर ये शरीर या प्राण आधारित नहीं है जब ये जानते हैं तो फिर वो प्राण की स्तुति करने लगती जब उनका भ्रम दूर हो जाता है तो प्राण की स्तुति करके हे प्राण तुम ही आदित्य हो तुम ही इस संसार के विधाता हो तुम इस संसार को चलाते हो तुम इस शरीर के आधार हो इस तरह से वो प्राण की स्तुति करने लगते हैं तो ये हमने दूसरे प्रश्न में देखा कि प्राण का क्या महत्व है ये संक्षिप्त में हमारे दो प्रश्न पिछली बार तक हमने जो पढ़े थे कि दिन दो प्रश्नों के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा करी थी अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न के ऊपर अब तीसरा प्रश्न कौशल्य पूछता है जो छः ऋषिपुत्र आए थे उसमें से तीसरा कौशल्य नाम का जो ऋषिपुत्र था वो तीसरा प्रश्न पूछता है वो क्या प्रश्न पूछता है कि प्राण कहाँ से आता है कैसे यह स्वयं का विभाग करता है कैसे बाह्य और अंतरिक्ष शरीर को धारण करता है और यह कार्य रूप है तो इसका कारण क्या है यह एक प्रश्न को बड़े विस्तार से पूछता है कि ये प्राण कहाँ से आया और इसने अपने आप के टुकड़े या विभाग कैसे करे और ये शरीर में कैसे प्रविष्ट हुआ और ये अगर कारण है तो इसका मतलब ये स्वयं कार्य है तो इसका कारण क्या है अब ऋषि कहते हैं कि तैने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा पिपलाद ऋषि कहते हैं कि तू तो बड़े कठिन प्रश्न पूछता है लेकिन तू सच्चा ब्रह्मवेत्ता है ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न है तो मैं तुझे इसका उत्तर देता हूँ पहले तो बोले प्राण को समझना ही कठिन है और इस पर भी तू प्राण के जन्म आदि पूछता है तो ये तो बहुत कठिन है समझने में लेकिन मैं तुझे फिर भी ये बात तुमको समझाऊंगा। वो कहता है कि ये कारण रूप है वो प्रश्न क्या पूछता है कि रूप होने से इसका कारण क्या है अब यहाँ पर फर्क समझ ले अपन। कुछ चीज़ें मौलिक होती हैं जिसका कोई कारण नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं एक ही चीज़ है वो है परमेश्वर वो मौलिक है उसका कोई कारण नहीं जैसा हम कहते कि हमारा पिता तो निश्चित है और हमारे पिता का भी पिता निश्चित है ऐसे ही हम कह देंगे कि एक टेबल है तो इस ये लकड़ी है तो इस लकड़ी का भी कोई वृक्ष है वो वृक्ष का भी कोई बीज था उस बीज का भी कोई वृक्ष था इसलिए हम कहेंगे कि हमारा कारण और कारण का कारण और कारण का कारण हम ढूंढते चले जाएँ और हर वस्तु का हर विचार का हर दर्शन का और हर अस्तित्व का कोई ना कोई कारण है तो मौलिक तो नहीं है प्राण वो प्रश्न पूछता है उद्दाला कौशल कौशल्य पूछता है कि प्राण मौलिक तो नहीं है क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रूप बदल सकता है शरीर में प्रवेश कर सकता है अपने आप का विभाग कर सकता है तो फिर मौलिक तो नहीं हुआ अगर ये मौलिक है क्योंकि ये इसका तो आकार आप निर्धारित कर रहे हो तो मौलिक तो नहीं है प्राण तो फिर इस प्राण का कारण क्या है कहां से आया ये प्राण इसका जन्म कैसे हुआ यानी इसके भी कोई पिताश्री होंगे ही क्योंकि ये स्वयं अगर सर्वशक्तिमान सर्वसंपन्न नहीं है तो इसके भी कोई पिताजी होंगे ये उसका प्रश्न था कौशल्य का तब उन्होंने कहा कि हाँ तेरा प्रश्न बहुत कठिन है ना? लेकिन तू ब्रह्मवेदता है सच्चा जिज्ञासु है मैं तुझे इसका उत्तर देता हूँ तब तो उसका उत्तर देते हैं पिप्लादृषि वो कहते हैं कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है यह आत्मा में छाया की तरह होता है जैसे कि आप अगर नहीं हैं तो आपकी छाया भी नहीं होगी आप जब तक हैं जब तक आपकी छाया है तो ये खाली प्रतीक रूप से कहा गया है कोई आत्मा की छाया पड़ती हो और आत्मा का ये आकार ऐसा नहीं है यह कहने का गहरा मतलब समझने की जरूरत है कि जिस तरह से मनुष्य के अस्तित्व से मनुष्य की छाया का अस्तित्व होता है और मनुष्य के अस्तित्व से अलग उस छाया का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे ही आत्मा से अलग प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है यह एक प्रसिद्ध वाक्य है कि प्राक संवित प्राणे परिणिता एक वेद का एक वाक्य है ब्रह्म वाक्य है प्राक संवित प्राणे परिणिता यानी संवित संवित का मतलब होता है सार्वभौम चेतना सार्वभौम चेतना को हम यहाँ शिव भी बोल सकते हैं कृष्ण चैतन्य बोल सकते हैं या जो भी नाम देना चाहें हम अपनी सुविधा से या इच्छा से या पसंद से तो जो सर्वोच्च सत्ता है यहाँ पर हम उसको परशिव बोलते हैं या सार्वभौम चेतना बोलते हैं तो उस सार्वभौम चेतना से जब उस चेतना ने संसार को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जब उसने इच्छा की कि संसार बने तो सबसे पहले उसने अपने आप को प्राण में बदला इस महावाक्य का एक ही मतलब है कि प्राग संवित प्राग से मतलब सर्वप्रथम संवित यानी सार्वभौमेश्वर चेतना है परमेश्वर प्राणे परिणता अपने आप को प्राण में परिवर्तित किया तो जब संसार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय संवित ने अपने आप को प्राण में परिवर्तित किया तो प्राक संवित प्राण परिणता तो वो कहते हैं कि प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है यह छाया की तरह आत्मा में व्याप्त है और मन के संकल्प से शरीर धारण करता है अब इस बात को यहां पर अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारा शरीर आज है ये शरीर कहां से आया ये शरीर तो पंच पंचमहाभूतों से जड़ धरती से आया लेकिन ये क्यों आया हमने ये शरीर क्यों पाया क्योंकि हमने मिश्रित कर्म किए कुछ कर्म ऐसे थे जिससे सुख उत्पन्न होता है हमारे कुछ कर्म ऐसे थे जिससे दुख उत्पन्न होता है और ये मिश्रित फल मात्र मनुष्य जन्म में संभव है जिस एक ही जन्म में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है ये मनुष्य जन्म में संभव है तो जब हमारा मन जब कोई कार्य करता है तो मन में कोई संकल्प होता है कि मैं ऐसा करूं। अब अगर हम अपने हर कार्य को निष्पक्ष होकर अंतर चेतना से अगर उसकी विवेचना करें बिना किसी पूर्वाग्रह के कभी कभी हम क्या करते हैं गलत करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं यार करें नहीं तो क्या करें जमाना जमाने ऐसा है अभी टैक्स चोरी करने लगे तो क्या करें वो करें करने पड़ती है उसे बगर कोई रास्ता ही नहीं है संसार ही ऐसा चल रहा है तो हम फिर जस्टिफाई यूँ भी करते हैं कि यार क्या करें हम दे भी देंगे तो क्या होगा वहाँ तो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ जाएगा अरे हमारे तर्क हमारे पाप को ढाकने की कोशिश करते हैं हम स्वयं को तर्क के द्वारा सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर हम ऐसा ना करें और निष्पक्ष होकर अपने आप की आलोचना करें या विवेचना करें तो हम पाएंगे कि हम जब कोई कर्म करते हैं उस कर्म में हम पाप या पुण्य को शामिल करते हैं जब हम कर्म करते हैं कोई सा भी तो कभी कभी हम किसी के अधिकार का हनन करते हैं कुछ वो ले लेते हैं जो हमारे अधिकार में नहीं है दूसरे के अधिकार का है हम कुछ अपने अधिकार को किसी को दे देते हैं इस उम्मीद से कि ये तो हम पुण्य के बीज बो रहे हैं इस पुण्य के फल लगेंगे और उसके बाद मुझे वो फल स्वर्ग में खाने को मिलेंगे इस तरह से हम पाप और पुण्य की भावना से कर्म करे चले जाते हैं ये मन के संकल्प है और इन्हीं संकल्पों के कारण प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं ये संकल्प न हो तो प्राण शरीर में प्रवेश नहीं करेगा अभी कैसे करता है आगे आएगा उसमें कि उदान नाम का प्राण है जो इन शरीर को इस संकल्प को लेके उस आत्मा को नए शरीर पर ले जाता है। तो ये संकल्प ही हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण है पिपला ऋषि कहते हैं कि प्राण शरीर में प्रवेश करता है ये प्राण शरीर में प्रवेश करता है तो संकल्प के कारण और जो संकल्प है वो हमारा कार्य करने का उसके पीछे का जो इंटेंशन है जो कार्य करने के पीछे हमारी जो भावना है उस भावना के कारण उस इंटेंशन के कारण उसमें जो हमारा पाप और पुण्य का जो बीज है उसके कारण जो संकल्प पैदा होता है वही शरीर ग्रहण करने का कारण है तो प्राण आत्मा से पैदा होता है ये संकल्प के कारण शरीर में प्रवेश करता है ये आत्मा की छाया की तरह है आत्मा से मिलकर इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है आत्मा चुकी उपनिषद के हिसाब से एक ऊर्जा की तरह जो सब कुछ को चलाती है वन को चलाती है बुद्धि को चलाती है अहंकार को चलाती है वो पाप को भी ऊर्जा देती पुण्य को भी ऊर्जा देती क्योंकि जैसे यहाँ बिजली का करंट है उसको कुछ लेना देना नहीं है कि जो आप घर के अंदर कनेक्शन लाए हो उससे पंखा चलाओगे बिजली चलाओगे फ्रिज चलाओगे या किसी को करंट लगा के उसकी जान ले लोगे उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। करंट इस मामले में निरपेक्ष है उसको किसी से कोई सरोकार नहीं ऐसे ही आत्मा को इसके अंदर रहते हुए उसको कोई सरोकार नहीं वो पूर्ण निष्पक्ष है अब तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार के रूप में परमेश्वर ने स्वातंत्र दे रखा है आपको फ्रीडम दे रखी है कि आप इस ऊर्जा का कैसे उपयोग करते दो जैसे कि बिजली करंट आने के बाद में हमने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया, अब हम इस बिजली का क्या उपयोग करते हैं इससे किसी को कोई सरोकार नहीं खाली बिजली का बिल देना है इसके अलावा हम कुछ भी उपयोग करें ये हमारी फ्रीडम है लेकिन हम उसका सदुपयोग करेंगे तो उसका सुफल मिलेगा दुरुपयोग करेंगे तो उसका कष्ट मिलेगा कष्ट सहना पड़ेगा और यही संकल्प हमें शरीर धारण करने के कारण के रूप में सामने आता है तो प्राण शरीर में प्रवेश संकल्प के मन के संकल्पों के कारण शरीर में प्रवेश करता है अगर मन के संकल्प शून्य हो शून्य कब होते हैं ऋषि कहते हैं कि जब हम कोई काम मोहब्बत से करते प्यार से करते प्रेम से करते हैं जहाँ न हमारा स्वार्थ है न हम किसी को दुख देना चाहते हैं न किसी का हित हरण करना चाहते हैं और न हम कुछ पुण्य फल की कामना करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम तो सच्चा प्रेम एग्रीमेंट नहीं है बाकी सब एग्रीमेंट है कि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम उसके बदले में कुछ अच्छा चाहते हैं जब हम किसी को दान करते हैं तो बदले में चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएं हम कहते हैं कि भैया बहुत बच्चा बीमार रहता है तो तुला दान कर दो हम दान करते हैं तो बदले में चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब स्वस्थ हो जाए तो ये हम जब भी करते हैं कोई कार्य ये संकल्प हैं इन संकल्पों के कारण मनुष्य शरीर शे धारण करता है लेकिन जब हम मोहब्बत से करते हैं कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमने ये दान दिया मतलब ये किसी को दिया ये गरीब खाएगा तो अच्छा लगेगा उसको है ना वो मेरे पास तो दो रोटियां हैं तो एक तू खा ले एक मैं खा लेता हूँ तो बहुत आनंद आएगा तेरे को भी मजा आएगा मेरे को भी मजा आएगा ये भावना से जब हम दान भी देते हैं इस भावना से हम जो संसार में कोई क्रिया करते हैं तब वो संकल्प नहीं होता तब वो मन संकल्पहीन हो जाता है और उस समय आपका जो उदान है प्राण का जो हिस्सा उदान है वो आपको ऊर्धमार्ग से सूर्यलोक को ले जाता है सूर्यलोक का मतलब होता है जहाँ वो सूर्य मतलब आत्मा जो वहाँ पर आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाती है जहाँ सूर्य की उष्मा में समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में वो उस तरीके से उसकी मुक्ति होती है जैसे एक बुद्ध सैकड़ों बरस तक एक शीशि में बंद थी लेकिन अब वो मुक्त होके समुद्र में मिल गई उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो गई अब वो क्या करती है वो समुद्र की पहचान बूंद या बूंद की पहचान समुद्र अब वो एक दूसरे से अभिन्न हो गए इसलिए बूंद अब बूंद नहीं रही वो समुद्र बन गई उसकी आत्मिक मुक्ति हो गई क्योंकि वो कभी समुद्र से ही चली थी और उसका नॉस्टेलजी फीलिंग थी उसकी नॉस्टेल्जिया था घर जाने की चाहत थी कि अब मुझे फिर से घर जाना वो पूरी हो गई हमारे आत्मा भी परमात्मा से चली थी और अब वापस जिस दिन वो इन छोटे छोटे शरीरों में से मुक्त होकर परमेश्वर से विलीन हो जाएगी उस महारणों में मिल जाएगी उस समय उसकी भी आत्यंतिक मुक्ति हो जाएगी तो वही बताते हैं वो बात कि आत्मा कर्म से कर्म में आसक्ति होने से शरीर प्राप्त होता है मन के संकल्प से प्राण शरीर में प्रवेश करता है और ये शरीर क्यों मिलता है कर्म में आसक्ति होने से जब हम कहते हैं कि हम कुछ कार्य करें चाहे लोक कल्याण के कार्य करें लोक कल्याण के कार्य करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है लेकिन लोक कल्याण के कार्य करने के साथ ही हमको क्या होता है इच्छा कि हम फोटो खिंचवा लें अखबार में छपवा दें लोगों की तारीफ प्राप्त करें यहाँ पर यशेषणा होती है तो समस्त ऐषणाएँ पुत्रेशना यशेषणा जिसको हम लोकेषणा बोलते हैं और वित्तेष्णा ये समस्त इच्छाएं कि मुझे धन मिले मुझे पुत्र मिले और मुझे यश मिले ये तीनों एष्णाएँ ये कामनाएँ ये हमारे शरीर को प्राप्त करवाने के कारण है तो कर्म में आसक्ति से शरीर प्राप्त होता है अब मुख्य प्राण अब अभी अपने बात की कि शरीर में प्राण ही सब है वो प्राण जब ऊपर उठता है तो ये अठारह चीज़ें ऊपर उठती हैं ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और मन-बुद्धि अहंकार अठारह चीज़ें ऊपर उठती वो नीचे बैठ जाता है तो सब नीचे बैठ जाती है तब समझ में आ जाता है कि चिड़िया समझती है कि मेरी वजह से पेड़ खड़ा है तब उसको समझ में आ जाता है कि पेड़ की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ शांति से और पेड़ हिलता है तो चिड़िया भी हिल जाती है तब उसको समझ में आता है कि भाई मेरी वजह से पेड़ नहीं है पेड़ की वजह से मैं हूँ ऐसे ही ये समस्त अट्ठारह इंद्रियाँ और पंचमहाभूत जब ये समझने लगते हैं कि हम हैं तब वो प्राण ऊपर नीचे होता है ये भी सब ऊपर नीचे होते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि प्राण ही सब कुछ है तो मुख्य प्राण जो इस शरीर के अंदर इन समस्त इंद्रियों को ऊर्जा देता है दसों कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि अहंकार को भी ऊर्जा देता और इन पंच महाभूतों को भी वो शुद्ध रखता है इन पंच महाभूतों में भी आप देखो कि शरीर में से जब प्राण निकल जाता है तो कुछ ही घंटों में समस्त किटाणु, कीड़े मकोड़े सब इस पर हमला कर देते हैं शरीर बदबूदार हो जाता है और ऐसे सौ बरस तक हम इस शरीर को निरोगी भी रख सकते हैं लेकिन प्राण जैसे ही निकलता है वो इस पंच महाभूत की शुद्धता समाप्त हो जाती है इसलिए ये प्राण यही मुख्य है तो मुख्य प्राण कैसे काम चलाता है अब क्या कि कलेक्टर साहब तो बैठे हैं बड़े शहर में जिले में बैठे वो कैसे काम चलाते हैं तो वो वहाँ पर हमारे हर जगह पे डिप्टी कलेक्टर बैठे हैं तहसीलदार बैठे हैं तो इस तरीके से जैसे एक मुखिया उपमुखियाओं को नियुक्त करता है ऐसे ही प्राण इस शरीर का सम्राट है राजा है और जगह जगह वो ज़मींदारों को नियुक्त करता है उसी तरीके से वो प्राण अपने आप के पांच टुकड़े करता है अपने आपके पाँच हिस्से करता है उनके नाम हैं प्राण समान अपान व्यान और उदान ये पांच तरह के प्राण हैं हम इन पांच प्राणों में जो राजस्थानीय प्राण हैं वो है हमारा सिर जो हमारा सिर है धड़ से ऊपर उसको राजस्थान बोलते हैं। राज स्थान क्यों बोलते हैं क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर से संकल्प भी उठते हैं कर्म भी होते हैं ज्ञान भी, भी मिलता है मुक्ति भी होती है इस सबके लिए ये हमारा राजस्थान जिम्मेदार है तो इस राजस्थान में प्राण स्वयं अधिकार रखता है यानी दोनों नेत्र दोनों कान दोनों नासा रंध्र और जिमुआ ये सात विभाग प्राण अपने पास रखते हैं जिस प्रकार के प्रधानमंत्री कुछ विभागों को अपने पास रख लेता है ऐसे इन सात को मुख्य प्राण अपने पास रखता है कि हमारी जबान हमारी आँख हमारे कान अगर हम शांत मन से सोचे भी तो कभी ऐसा लगता है कि एक टाँग नहीं होगी तो चल जाएगा लेकिन आँख के बिगड़ नहीं चलेगा एक टाँग नहीं होगी चल जाएगा इस के बिगैर नहीं चलेगा यह हाथ के एक बार चल जाएगा लेकिन सिर के बिगैर तो काम ही नहीं चलेगा हम सब समझते हैं इस बात को कि यही राजस्थान और इसका अधिकार मुख्य प्राण अपने पास है। इसके बाद दूसरा है अपान अपान को वो नाभि से नीचे वहाँ पर उसकी पोस्टिंग करता है वहाँ पर उसका स्थान बनाता है और उसको काम क्या सौंपता है मलमूत्र के विसर्जन का क्या आपको मलमूत्र के विसर्जन का काम करना है यह काम किसका है अपान का है और अपान की गति कैसी होती है ऊपर से नीचे की ओर प्राण की गति होती है नीचे से ऊपर की ओर जब हम श्वास भी लेते हैं तो जब हम बाहर श्वास निकालते हैं उसको हम बोलते हैं प्राण और जब अंदर लेते हैं जो नीचे की ओर गति करता है उसका नाम है अपान तो अपान का काम है मुख्य कार्य है हमारे मलमूत्र को विसर्जित करने या शरीर में जो भी अवांचित पदार्थ हैं उन पदार्थों को उस शरीर से मुक्त करने का तीसरा है सामान तो सामान हमारे जो भी हम खाते पीते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका वितरण करता है वो हमारी जठराग्नि में उपस्थित होता है जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को सबसे पहले प्राण स्वीकार करता है क्योंकि उसको जैसे कि एक कंट्रोल की दुकान है वो सबको यहाँ से वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करता है लेकिन सबसे पहले सामान उसके पास आता है और वही उसको फिर बाद में वितरित करता है तो ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो ये जठराग्नि में एकत्रित होता है और यहाँ से वो शरीर में वितरित होता है लेकिन जैसे कि वैसे वितरित नहीं हो सकता आप देखो दूध आपने पिया अब आप हम सोचे कि नहीं हम तो वितरित नहीं करेंगे डायरेक्ट दूध को खून में मिला देंगे आप एक छोटी सी ड्रिप लो और उसको डायरेक्ट खून में दूध की ड्रिप लगा दो वो प्राण बाहर चले जाएंगे, उत्कर्ष कर जाएंगे, इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे क्योंकि वो दूध जहर है खून में सीधे सीधे आप दूध डाल दो जहर है दाल की आईवी ड्रिप लगा दो जहर है वो इंसान मर जाएगा दूध की ड्रिप लगाते से मर जाएगा दाल की आई ड्रिप लगा दो तो मर जाएगा उसको कोई सी भी भोजन जो हम करते हैं चाहे वो कितना सुस्वादु कितना शुद्ध पवित्र भोजन हो उसको हम खून में मिला दें वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जब ये जठराग्नि में जाता है तो उस अग्नि में उसका हवन होता है उस हवन में वो भोजन शरीर के देवता प्राप्त करता है। वो जाता है वहाँ से हमारे यकृत में जाता है लीवर में जाता है जहाँ पर कि उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं उसमें अगर वो प्रोटीन है तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड होते हैं छोटे छोटे अमाइनो एसिड उसमें टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उसका फिर से संश्लेषण होता है अब वो प्रोटीन हमारे शरीर का प्रोटीन बन गया अभी तक जो दूध में प्रोटीन था वो विदेशी प्रोटीन था फॉरेन प्रोटीन था वो हमारा शरीर स्वीकार कभी नहीं करता लेकिन जो इस जठराग्नि में हवन करने के बाद वो भोजन उसके टुकड़े किए जाते उसको गलाया जाता और हमारे शरीर के अनुसार उसका संश्लेषण किया जाता है पहले उसका विश्लेषण होता है फिर उसका संश्लेषण होता है और उसके बाद वो हमारे शरीर के अनुकूल बनता है तब उस भोजन का प्रोटीन का आयरन का कैल्शियम का या जो भी हमारे शरीर के भोजन के अवयव हैं उन सब का वितरण होता है ये वितरण का काम करता है समान चूँकि ये वितरण का काम करता है और शरीर के सब अंगों में वो भेद नहीं करता सबको समानता से पालन करता है हम ये नहीं कहता कि सिर्फ बहुत अच्छी चीज़ है तो इसको खूब सारा प्रोटीन दे दो टाँग को क्यों दो ऐसा सोचता हूँ इसलिए इसको नाम रखा है समान क्योंकि समान नाम का जो प्राण है सबको भोजन समान रूप से आवश्यकता के अनुरूप उसके आकार के अनुरूप वितरण करता है किसी पाँच जन की फैमिली है तो हम उसको पाँच किलो अनाज देते हैं, को दस किलो उसको दस किलो अनाज देते हैं। हम इसमें भेद नहीं करते इस तरह से वो समान नाम का प्राण पूरे शरीर को भोजन प्रदान करता है लेकिन उसको भोजन प्रदान करने के पहले उस भोजन को उस शरीर के अनुकूल बनाता है इसलिए यहाँ पर जठर इन देवताओं का मुख है जैसे कि यज्ञ में हवन होता है तो देवता लोगों को प्राप्त होता है वैसे ही जठराग्नि में जब हवन होता है तो उस शरीर के अठारह देवताओं को प्राप्त होता है और शरीर में ये जो अठारह देवता हैं उनको जो भोजन चाहिए वैसा भोजन प्राप्त करने के लिए पहले उसको अग्नि में से ही गुजरना पड़ता है आप देवताओं को डायरेक्ट अनाज दे दो हवी दे दो उनको नहीं मिलेगी अग्नि में डालोगे तो ही हवी मिलेगी हमारे पेट में भी जब हम जठराग्नि में डालेंगे तभी वो शरीर को मिलेगा जब हम जठराग्नि में नहीं डालेंगे तो वो शरीर को नहीं मिलेगा इसलिए जो हमारा भोजन है जिसके अवयव हैं प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट हैं फैट है मिनरल है विटामिन जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जठराग्नि में जाती हैं उनका विश्लेषण होता है संश्लेषण होता है उसके बाद में समान वायु के द्वारा ये पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है तो ये काम किसका है समान का अभी हमने पढ़ा प्राण जो राजस्थानी होता है जो आँख कान नाक जबान और इन सात इंद्रियों को चलाता है दोनों नाक दोनों आँख दोनों कान और जबान इनको चलाता है अपान होता है जो हमारा विसर्जन का काम करता है समान होता है जो हमारे भोजन को अनुकूल बना के उसके वितरण का काम करता है अब इसके आगे उसके आगे है व्यान व्यान नाम का प्राण है व्यान का के बारे में समझते पर कि हम जैसे उपनिषदिक धारणा है कि हमारे हृदय में अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा रहती हमारी आत्मा हृदय में अंगुष्ठ प्रमाण रहती है अंगूठे के बराबर की आत्मा हमारे हृदय में रहती चाहे ये बात आपको काल्पनिक लगे लेकिन इसको ऐसे के ऐसे मान लेने में कुछ बुराई नहीं है क्योंकि जब हम कोई अवधारणा को मानते हैं उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं उससे हमको समझ में आता है कि इसको अवधारणा को मानने से क्या कोई नुकसान हो गया क्या कोई गलती हो गई तो हम उस अवधारणा को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि विज्ञान की विधि में और आध्यात्मिक विधि में मूलभूत फर्क है पहले विज्ञान को प्रमाण चाहिए यहाँ पर प्रमाण बाद में मिलता है तो यहाँ पर हमारे अंगुष्ट प्रमाण या अंगूठे के बराबर हृदय के अंदर हमारी आत्मा का वास वहाँ से ऋषि कहते हैं कि 101 सौ नाड़ियाँ निकलती 101 सौ एक नाड़ियाँ कहाँ से निकलती हैं हृदय प्रदेश से 101 सौ नाड़ियाँ निकलती उन 101 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी के सौ सौ भेद होते हैं और उनमें से प्रत्येक उप नाड़ी बहत्तर हजार बहत्तर हजार पुनः उसके भेद होते हैं इसलिए बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख उसके हिस्से हो जाते हैं हम अगर इसको विज्ञान की या हमारी मेडिकल के टर्म में बोलें इसको हम स्प्लैटनिक प्लेक्सस बोलते हैं और यानी हमारे हृदय से निकलने वाली जितनी शराए हैं और धमनियाँ हैं उन उनके हिस्से पर हिस्से होते चले जाते हैं और ये अंत में कैपिलरीज के रूप में यानी अति सूक्ष्म बाल से भी कहीं महीन नलियाँ होती हैं जिनमें से हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वो भी अपना आकार बदल के बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल पाती हैं हमारे राल रक्त कणिकाहें कितनी होगी इसका अंदाज लगा सकते हो कि एक मिलीमीटर चौड़ा एक मिलीमीटर ऊंचा एक मिलीमीटर लंबा यानी एक क्यूब मिलीमीटर के अंदर वो करीब पाँच लाख की संख्या में होती है एक मिलीमीटर मिलीमीटर यानी आप समझो कि हमारे नाखून की थिकनेस एक एक मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊँचाई का घन हो उसमें करीब वो पाँच लाख लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और उन पाँच लाख लाल रक्त कणिकाओं में से एक एक कणिका को उसके कैपेलबरी से निकलने के लिए वो उसके गोल शेप को बदल के ऐसा करना पड़ता है तब जाके निकल पाते इतनी बारीक होती है उसके बाद में वो फिर जुड़ने लगती हैं वो जुड़ते जुड़ते जुड़ते बडे बड़े-बड़े शराए बनी धमनियाँ पटती चली जाती हैं और कैपेलरिस बनती और कैपेलरिस वापस जुड़ते चले जाते हैं और वेंस बनती है इस तरीके से वो बड़ी वैन बनती है और वापस वो अपने रक्त को अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है तो ये सारा जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम हमारी मेडिकल के लैंग्वेज स्प्लैंक्निक प्लेक्सस बोलते हैं और यहाँ पर उसको बोलते हैं व्यान ये व्यान ही है जो समस्त शरीर में लॉजिस्टिक का काम यानी ये ट्रक जैसे होते हैं कि माल पहुँचाना रेल से ट्रकों से वो मालवाहक का काम करता है हमारे शरीर के अंदर हमने भोजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो मान लिया कि भैया लीवर ने बना लिया पर अब इसको ले कौन जाएगा सब जगह पर ऑक्सीजन आ गई फेफड़े में अपान वायु ले आया लेकिन इसको पूरे शरीर में ले कौन जाएगा तो उसको ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है शरीर में यानी उसको वाहक सिस्टम बोल सकते हैं जिसका इतनी ज़्यादा उसकी सड़कें हैं हमारे शरीर में उन सड़कों की संख्या ऋषियों ने बताई बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख 101 के 100 सौ हिस्से और हर एक के बहत्तर हज़ार बहत्तर हज़ार इसको कैलकुलेट करो तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख तो इतनी हमारी शिराएं और धमनियाँ हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में ये समस्त जो हमारा भोजन है ऑक्सीजन है ग्लूकोज है प्रोटीन है प्रोटीन जो रिपेयर का काम करता है ऑक्सीजन जो ऊर्जा देता है ऑक्सीजन और, और ग्लूकोज मिलके ऊर्जा देते हैं क्योंकि दोनों मिलते हैं तभी तो बर्न होता है जलन होती है जलता है और ऊर्जा पैदा होती है है ना तो ये सब करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम है व्यायान तो अभी हमने पढ़ा प्राण अपान समान और व्यान व्यान ने सबको पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया इसको बोलते हैं पराक्रम का कारण जब हमारे शरीर को पोषण मिलता है हमारे हाथों को पोषण मिलता है पैरों को पोषण मिलता है हमारे दिमाग को पोषण मिलता है इस पोषण को बनाया तो समान ने लेकिन पहुंचाया व्यान ने और व्यान ने एक छोटे से छोटे हिस्से में ऑक्सीजन प्रोटीन मिनरल ग्लूकोज सब चीज़ें पहुँचाई तो इस सिस्टम के कारण इस व्यान को पराक्रम का कारक बोलते हैं कि शरीर जो पराक्रम करता है मैं कहता हूँ चलो मैं चलता हूँ वहाँ चलता हूँ तो उस चलने के लिए इन पैरों को कहाँ से ऊर्जा मिली क्योंकि वहाँ स्प्लैटनिक टैक्स है जिसने वहाँ पर वो सब चीज़ें पहुँचा दी हैं जो पैरों को चलने के लिए ज़रूरी है हाथों में वो सब चीज़ें पहुँचा दी है जो संसार का काम करने के लिए ज़रूरी है और मन में बुद्धि में मस्तिष्क में वो सब चीज़ें पहुंचा दी जो सोचने विचारने निर्णय लेने के लिए जरूरी है इसलिए शरीर के हर अंग को ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसका नाम है व्यान अब अंतिम रूप से जो एक और प्राण है उसका नाम है उदान उदान हमारे शरीर के तेज के रूप में है हमारे शरीर में तेज है आप हम यहाँ बैठे हैं तो हम बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जिंदा हैं हम स्वस्थ हैं आपका चेहरा बता रहा है कि आप मस्त हो आपका चेहरा बता रहे कि बड़े प्रसन्न हो आपके चेहरा बता रहा है कि आप उत्साहित हो तो ये उत्साह दो तरह का है एक होता है जिसमें आपके चेहरे की रौनक दिखाई देती है प्रसन्नता दिखाई देती है आपके चेहरे पर उत्साह दिखाई देता है ये एक हिस्सा है उड़ान का और दूसरा उदान का हिस्सा है कि आपका शरीर गर्म है आपके शरीर में उष्मा है आपकी उष्मा और आपकी रौनक ये दो चीज़ें उदान हैं और यही उदान आपके शरीर को कर्मोफल के लिए ज़िम्मेदार है अब तक अभी क्या समझा था पहले ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार कौन है उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कौन है भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार कौन है भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़िम्मेदार कौन है ताकि इसको शरीर को पराक्रम करने के लिए ऊर्जा मिल सके लेकिन अब ये सब चीज़ें तो भौतिक हो गई लेकिन क्या प्राण का कोई ऐसा भी हिस्सा है जो पराभौतिक कारण के लिए या इस शरीर के इस जीवन के बाद के लिए भी जिम्मेदार हो तो उसका नाम है उदान ऋषि लोग जब कुंडलिनी जागृत करते हैं तो ये उदान के कारण ही होती हो जागृत उसकी उर्ध्वगमन होता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी से जो 101 नाडियां हैं उसमें एक मध्य नाड़ी है और उसका नाम है सुषुमना नाड़ी और उदान का स्थान उस सुषमना नाड़ी के केंद्र में उस सुषुमना नाड़ी के केंद्र में उदान नाम का प्राण होता है जो सुषुप्ता सुषुभतावस्था में रहता है और शरीर को चलाता है उष्मा देता रहता है जब वो थोड़ा सा जागता है तो आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है आपका प्रभाव बढ़ जाता है आपका प्रभाव मंडल पैदा हो जाता है आप किसी से बात करते हो उसको प्रभावित कर देते हो आप किसी के सामने आप खड़े हो जाते हो तो आपके प्रभाव में आ जाता है इस तरह आपका उदान बलिष्ठ होता चला जाता है लेकिन जब आप प्रेम करते हो जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो जब मन के संकल्प विहीन हो काम करते हो जब आपके मन में किसी के प्रति कोई भावना दुर्भावना सद्भावना कुछ नहीं हो लेकिन आप प्रेम की भावना से काम करते हो उस समय ये उदान अत्यंत बलिष्ठ हो जाता है और ये उदान यही है जो शरीर को ऊष्मा भी देता है अगर हम कहें एक मरणासन्य व्यक्ति को देखें तो हम देखेंगे कि उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो गई है उसकी आंखें मुश्किल से खोल पा रहा है शरीर की उष्मा बेतरतीब हो गई है बहुत गर्म हो रहा है या बहुत ठंडा हो गया है फिर पास में बैठे लोग कहते हैं अभी तो ज़रा सांस चल रही है आज का दिन निकल जाए तो ठीक है आज की रात निकल जाए तो ठीक है कल किसने देखा सोते रह जा सकता है ये उसके उदान के कारण होता है उसका उड़ान जैसे ही इस शरीर का उत्क्रमण करना चाहता है इस शरीर का पतन शुरू हो जाता है वृद्धावस्था आती है लेकिन वृद्धावस्था में भी कई बार हमारा चेहरा रौनक से भरा होता है शरीर ऊर्जा से भरा होता है तब जबकि हम उस उदान को व्यवस्थित रखते इस उदान को व्यवस्थित रखने का क्या है नज़रिया एक प्यार प्रेम सबके प्रति सद्भावना और निस्वार्थता सरलता रिजुता इसके गुण पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्राण की उपासना किसके लिए सही है कि इसमें रुझुता हो सरलता हो व्यवहार में हृदय में कटुता ना हो सबके प्रति सौहार्द हो तो ऐसा व्यक्ति का उदान बलिष्ठ हो जाता है वो बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा प्रतिभावान दिखाई देता है तो शरीर के पतन के पहले ये बलिष्ठता कम होते चले जाती है योग्य योग हो अंतिम क्षण तक रहती है वो आप उस उदान को निकलते हुए स्वयं देखते हैं ये उदान आत्मा को लेकर बाहर निकलता है जब इस शरीर का उत्क्रमण करता है इस शरीर को छोड़ता है तो उदान आत्मा को साथ में लेकर चलता है और ये उदान ही है जो अगले जन्म तक आपके साथ जाता है और इस उदान के कारण ही कभी कभी आपको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है ये उदान ही कभी कभी संकलित कर लेता है कुछ उन पूर्वजन की स्मृतियों को जिसके कारण हमको कभी कभी स्मरण आ जाता है कि मैं कौन था वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती ये उदान ही आपको वहाँ ले जाता है जैसे आपके मन के संकल्प हैं जैसे मन में पाप के संकल्प ज़्यादा हों तो वो पाप लोक में ले जाएगा पुण्य के संकल्प ज़्यादा हों तो पुण्य लोक में ले जाएगा पुण्यलोक को और पाप लोक को चंद्रलोक बोलते हैं जहाँ पर कि हम अपने कर्मों के फल भोगते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में स्वर्ग और नरक बोलते हैं अगर हम मिश्रित रूप से कार्य करते हैं तो वापस मनुष्य लोक में आते हैं जहाँ पर कि पुनः सुख और दुख को भोगतते हुए फिर से कर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हमारे कर्म मात्र प्रेम पर आधारित खाली मोहब्बत पर आधारित समस्त जीवन के कर्म और ज्ञान के द्वारा हमने हमारे पूर्व जन्मों के समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है क्योंकि ज्ञान की अग्नि में इस बात की पूर्ण समावना क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आज हमको बात समझ में आई तो आज के पहले हमने कोई गलत काम किया ही नहीं हमने आज के पहले भी गलत काम किए हैं और कई जन्मों से करते आए हैं और अभी भी संचित हैं और अगले जन्मों में फल देने के लिए तत्पर हैं वो आपको प्रारब्ध बन अगले जन्म में फल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उन आने वाले जन्मों में उन कर्मों के फल को न भोगने की अगर इच्छा हो तो हम ज्ञान के द्वारा प्राण की उपासना के द्वारा ब्रह्म को समझकर, अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर, उन समस्त कर्मों से मुक्त हो सकते हैं तो उस स्थिति में ये हमको ऊर्द्व मार्ग से सीधे सीधे सूर्य लोक को ले जाता है जो उदाहरण है वो सूर्य लोक को ले जाता है आपके आत्मा को सूर्य लोक वो है जैसे एक बूंद की इच्छा थी कि मैं सीधे समुद्र में मिल जाऊं हमारे आत्मा की भी इच्छा है कि हम सूर्य लोक को चले जाएं क्योंकि सूर्य ही इस ब्रह्मांड की आत्मा है सूर्य को ऋषि ऋषिगण वैदिक लिटरेचर आत्मा ही मानता है इस ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य हमारे आत्मा तो अंगुष्ठ प्रमाण हमारे हृदय प्रदेश में है लेकिन इस ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है जिस पर यह समस्त ऊर्जा सूर्य की इस संसार को मिलती है और उसी से संसार चलता है तो ये आदित्य ही प्राण है पूरे ब्रह्मांड का चंद्रमा रई है और हम सब इस संसार को आगे बढ़ाने के प्रजापति हैं इस शरीर को प्राण चलाता है इसमें प्राण पांच हिस्से करता है और मिश्रित कर्मों के अनुकूल लोकों में ले जाता है अगर मिश्रित कर्म है तो संसार में वापस लेके आता है तो आज चूंकि समय अपना समाप्त हो रहा है तो इनकिन इस प्रश्न की कुछ और बातें हैं अपन अगले सत्र में लेके फिर आगे उसके चौथे प्रश्न पर आए ऐसे छः प्रश्न हैं जो ऋषि ने पूछे इन प्रश्न में खूबी क्या है पहला प्रश्न संसार की रचना से ले अंतिम प्रश्न ब्रह्मबोध आत्मबोध तक ले जाता है यानी आपको संसार को समझने से ले इस शरीर को समझने से ले हमारे कर्तव्य अधिकारों को समझने से ले कर ब्रह्मबोध तक की योग्यता प्राप्त कराता है ये उसका नाम है प्रश्न प्रश्नोपनिषद तो आज की बात हम यही समाप्त करते गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरुनारायण नारायण नारायण